नारायण नारायण आज का विषय है परमार्थ कैसे सधेगा जिससे माया उत्पन्न हुई उसकी शरण में जाएं यह देखें कि उसकी शरण जाते वक्त क्या बाधा आती है कर्ता होने का भाव छोड़ें तब शरण जा पाएंगे हम अहंकार से प्रसिद्ध होने की कोशिश करते हैं और उसे दृढ़ रखते हैं तो भगवान की शरण में कैसे जा पाएंगे हम संतों के दर्शन के लिए जाते हैं और मन में कहते हैं कि पत्नी की बीमारी हटाए तब यह दर्शन क्या सच्चा दर्शन है बाल बच्चों के लिए पत्नी के लिए कुछ मांगने की आशा रखकर संतों के पास न जाएं संत हमें नाम स्मरण करने के लिए कहते हैं लेकिन जब हमने अनुभव किया कि नाम स्मरण करने पर भी बालक बच नहीं पाया उसकी मृत्यु हुई तब राम और नाम स्मरण के प्रति हमारी जो श्रद्धा थी नष्ट हो गई तात्पर्य में विषय के लिए ही नाम स्मरण करता हूँ ऐसा सिद्ध होता है विषय वासना पूर्णतः नष्ट हो ऐसा लगता है लेकिन वह नष्ट नहीं होती क्योंकि हमारी वैसी कठोर निष्ठा ही नहीं होती संन्यास ग्रहण करने के लिए चले तो पत्नी बाल बच्चों को लेकर बाधा बनती है मनोविग्रह कर उसे दूर हटाया तो आगे मोह हुआ और मोहवश परिस्त्री से संबंध किया मनुष्य ये सब व्यसनों के कारण करता है लेकिन परमार्थ के लिए विषय और मोह को हटाकर साधना करने के लिए कहा जाता है और तरह तरह के बहाने सामने आते हैं 24 साल अध्ययन किया फिर भी पेट भर खाने को नहीं मिल रहा है तब परमार्थ केवल दो साल में सधे यह कहना क्या उचित है शांति परमार्थ की पहली सीढ़ी है परमार्थ समझदारी का है यू ही कष्ट करने या पारायण करने का नहीं है बद्री नारायण की यात्रा करने पर भी सधेगा नहीं उसके बजाय भगवान के अनुसंधान में रहने पर अधिक लाभ होगा कुछ खेल जैसे अकेले ही खेले जाते हैं वैसे परमार्थ अपने स्वयं से ही खेलने का एक खेल है वह स्वयं करने का अभ्यास है खेल में कुछ बाह्य साधन भी लगते हैं लेकिन इस परमार्थ के अभ्यास में उसकी भी जरूरत नहीं होती परमार्थ तो शक्ति में सुधार लाने का अभ्यास है अपना परमार्थ औरों को जितना कम दिखाई पड़ेगा उतना वह अपने लिए लाभदायक होता है संसार के बढ़पन में तनिक भी सार्थक नहीं है असली बड़प्पन न होते हुए बड़प्पन अनुभव करना यह बड़ा आघात है अंतर में स्थिर होना स्वस्थता अनुभव करना सावधानता रहना दौड़ धूप का त्याग करना यही बातें परमार्थ हैं निरंतर आनंद प्राप्त होते रहना ही परमार्थ है उसके लिए प्रयत्न करना भी परमार्थ है संसार क्या कहेगा यह सोचकर चलना व्यवहार है और भगवान क्या कहेगा यह सोचकर चलना परमार्थ है नारायण नारायण